ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे अरे रह जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे न. ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे नमस्कार कर शादियों तो की की देखिए इसका भी बच जाएगा शादियों की बातों में दान कर दो। दान कर दो। शादी ब्याह कैसे होते हैं ये तो बातें अलग है मगर शादी ब्याह तय कैसे होते हैं ये एक खास बात है मतलब मेरे लिए मैं आपको बताऊं आज कुछ कहानियां अपनी जिंदगी से और कुछ पराई जिंदगियों से तो पहले अपनी जिंदगी से अब साहब बात यह हुई कि हमारी शादी जब बात तय हुई बात शादी करनी है तो शादी करनी है या नहीं करनी है पहली बात तो इस पर निर्णय तो इसमें एक समस्या थी समस्या थी दहेज देखिए दहेज की समस्या दो तरह से होती है ज्यादा दहेज या कम दहेज तो हमारे यहां पर समस्या थी न ज्यादा दहेज की और न कम दहेज की हमारे यहां पर समस्या थी जीरो दहेज की समस्या यू बनी कि मेरा थोड़ा सा दिमाग सटका हुआ है सटका मतलब इन द सेंस कि मैं थोड़ा हटके सोचता था सोचता हूं ऐसा मुझे लगता है कि शायद आज भी हटके ही सोचता हूं मगर उस जमाने में जब शादी की बात चल रही थी तब मैं थोड़ा ज्यादा ही हटके सोचता था और वो क्या बात थी मेरा कहना यह था कि साहब दहेज तो नहीं लेना है तो हुआ भाई क्यों नहीं लेना है तो दहेज यू नहीं लेना है हां तो दहेज यू नहीं लेना है क्योंकि अगर मुझे दहेज की जरूरत है तो इसका मतलब कि अभी मेरे अंदर अपने परिवार का बोझ उठाने की क्षमता नहीं है और अगर क्षमता नहीं है तो शादी करने का समय नहीं है एक बात और यदि आपको दहेज देने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो साहब अब बातें विश्वास और क्षमता पर आकर टिक गईं और उसूलन दहेज नहीं लेना है ये सब उसून पहले आया था और ये सब कारण उसके बाद मैंने अपने मन से इजाद किए थे ये ऐसा मुझको याद आता है कि मैंने ही इजाद किए बाद में शायद और लोगों ने भी कहे होंगे या पहले भी कहे होंगे तो वो तो मैंने सुने नहीं थे अब साहब सारा मुद्दा ये था कि हमारे ससुर साहब और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली वो सब इस बात पर तुले हुए थे कि इन भाई साहब को दहेज तो देना ही है तो उन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि इन साहब को कुछ ना कुछ दहेज तो देना ही है अब देखिए दहेज देना ही है जब मैं कह रहा हूं ना तो यहां पर ये एक बात तो ये आ, समझ में आती है कि कहा लगता ऐसा है कि दहेज किसी लड़के को देना है दरअसल बात यह है कि दहेज शादी में लड़की को दिया जाता है न कि लड़के को दिया जाता है मंत्र तो परंतु अब उसका अर्थ ही बदल गया है अब तो ये कहा जाता है कि दहेज देना है तो किसको देना है भाई तो लड़के वालों को दहेज देना है तो होता ऐसा उद्देश्य ये नहीं था मगर तो अब सवाल ये उठा कि दहेज देना ही है और हमने तय कर लिया था कि दहेज नहीं लेना है तो अब बात यहाँ पर आके पूरी तरह से अड़ गई तो साहब पहले हमारे ससुर साहब आए समझाने के लिए ससुर साहब के साथ ससुर साहब के पिताश्री आए और बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे और बहुत ही मानंद आदमी थे और बड़े मानंद वकील थे तो अब मानंद वकील अपनी वकालत से जजों को समझा लेते थे तरह तरह के मुद्दे पेश करते थे एग्जाम्पल देते थे और बातें समझ में आ जाती थी जजों के मगर अब हम तो ठहरे बेपढ़े लिखे आदमी मतलब उनके वकालत के मुद्दे के हिसाब से ऐसे नहीं बेपढ़े लिखे नहीं थे पढ़े लिखे काफ़ी थे हम तो अब हमने कहा कि नहीं साहब हम नहीं लेंगे तो अब भाई हम अलग गए तो अलग गए नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे अब हमने उस नहीं लेने में हमने एक और बात जोड़ दी हमने कहा देखिए साहब यहाँ पर एक बात हम आपको और समझा दें कि जब हम कहते नहीं लेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी लड़की को भी नहीं देंगे हमने कहा अब आप ये ज़बरदस्ती ना करिएगा कि अच्छा आप नहीं लेंगे तो हम लड़की को ये जेवर दे देंगे ये दे देंगे कपड़े दे देंगे हम जो जेवर देंगे कपड़े देंगे वो हम देंगे आप नहीं देंगे अब साहब इस पे तो वो भी सटक गए बोले अब आपका दिमाग क्या चल गया क्या हो गया भाई बोले हमारी लड़की है भाई हमारी लड़की है वो हम जो मर्जी देंगे हमने कहा साहब देखिए आपकी लड़की है जब तक आपने शादी नहीं की जब आपने शादी कर दी तो हमारी पत्नी हो गई जब हमारी पत्नी हो गई तो अब हम जो कहेंगे वही दिया जाएगा वही लिया जाएगा बात खत्म यार अब ये लॉजिक तो हमारा मतलब आज आप हमसे पूछेगा तो ये लॉजिक ऐसा कोई बहुत वैलिड लॉजिक नहीं है मगर अब उस समय हमें यही वैलिड लॉजिक लगता था तो हम अड़ गए खैर साहब बहस चलती रही बहस चलती रही हमने कहा साहब देखिए हमारा तो ये कहना है और अब आपकी मर्जी हो तो ठीक है नहीं मर्जी हो तो आप हमें बता दीजिए और मत करिए छाती हमारा भाई जो हमारे बगल में बैठा हुआ था वो हमारे पिताजी हमारी माताजी ये सब हम लोग हमारी तरफ ऐसा मुंह उठा देखने लगे और सबसे ज़्यादा चकित तो हमारे भाई साहब थे तो हम लोग वहाँ से उठ के चले आए तो हमारे भाई ने हमसे पूछा कि तुम्हारा साले दिमाग खराब हो गया क्या हमने कहा अब दिमाग नहीं खराब हो गया है बोले तब हमने कहा अब भगा रहे हैं लड़की को क्या है इसमें साले अब उस लड़की की शादी कहीं और थोड़े होने देंगे हमने कहा ये साले बुढ़वा मना कर देंगे तो क्या इनके मना करने से हम मान जाएंगे हमारे भाई ने कहा हाँ ये हुई बात ये बात सही है ये कर लेंगे हम लोग इसमें क्या है ये तो कर ही लेंगे माता जी आए माता जी ने कहा कि तुम्हारा साले दिमाग खराब हो गया हमने कहा यार यही बात अभी वो कह रहे थे अभी तुम कह रही हमने कहा हम क्या करेंगे देखिए हम ये नहीं कह रहे कि शादी नहीं करेंगे हम तो पहले जब कह रहे नहीं करेंगे शादी तब तो आप लोग ने अड़ गए कि नहीं कर लो अब हम कह रहे हैं हाँ हम कर लेंगे मगर अब साले इन लोगों के कहने से नहीं करेंगे जैसा ये कह रहे हैं वैसे नहीं करेंगे उन्होंने कहा यार अब ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है जो तुम कर रहे हो ये हमने कहा देखिए अब बेवकूफ़ी की हो अकलमंदी की हो एक बात हमने आपकी मान ली एक बात आप हमारी मान लीजिए अब माता जी जानती थी कि ये साले पागल कुत्ते टाइप के हैं इनसे बहस करना बेकार है चली पिताजी ने धन्यवाद है ईश्वर का कि उन्होंने कुछ हमसे कहा नहीं क्योंकि वो कहते कम मारते ज्यादा तो हम बोले कि ठीक है छोड़ो भाई अच्छा हुआ कुछ बात हुई अब साहब वो चले गए वो लोग अब देखिए हम तो शनिश्चर इतवार को आते थे बनारस बाकी टाइम तो बिहार में थे हम तो पटना पोस्टिंग थी उस टाइम पर पटना चले गए वापस अब हमारी धर्मपत ने हमें चिट्ठियां भेजा करती थी तो वो चिट्ठियां हमें कभी कभार मिल जाती थी तो अब दो चार छह दिन बीत गए उनकी चिट्ठी भी ना आई अब देखिए उस ज़माने में फ़ोन ऑन तो था नहीं तो फ़ोन आने का तो चांस नहीं था हमने सोचा यार अब तो भगाने का ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा देखेंगे अपने हिसाब से तो हमारा सितंबर में एक इम्तहान था हमने बोला यार वो सितंबर वाला इम्तहान दे लें तब उसके बाद फिर जो है इतमान से भगाने की बात करेंगे यही सब सोच रहे थे इतने में एक दिन एक टेलीग्राम आया ब्रांच चीफ मैनेजर साहब का जो जमादार था वो लेकर आया कि भैया आपका एक टेलीग्राम आया है बोले भाई दे देव तो कहता है साहब ये लीजिए इसमें कुछ अर्जेंट मैसेज है कि लिखा है वी एग्रीड कम ऑन फर्स्ट बोला यार ये वी एग्रीड कम ऑन फर्स्ट मतलब फर्स्ट फ़रवरी को बुलाने की बात थी और 28 उनतीस जनवरी की तारीख थी वो तो हम बोले यार हम तो फर्स्ट को वैसे भी वहाँ रहने ही वाले थे छुट्टी थी उस दिन बसंत पंचमी की तो हमने कहा यार हम तो वैसे भी बनारस में रहे करते मगर चलिए अब इन्होंने टेलीग्राम भेज दिया तो हमारे ससुर साहब का टेलीग्राम वी एग्रीड क्या है हमने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब पहुँच गए हम फर्स्ट पहले ही पहुँच गए थे तीस इकतीस को ही पहुँच गए तो घर पहुँचे तो पता चला कि साहब वो लोग मान गए हैं आपकी बात हमने कहा इसमें क्या बोले क्यों पहली तारीख़ को वो वरीक्षा करेंगे तो हमने कहा चलिए ये तो और भी अच्छी बात है हमने कहा मगर आखिरकार ये भाई लोग मान कैसे गए बोले उनको किसी ने बता दिया कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारे ऊपर कीचड़ ही पड़ेगा तो उन्होंने शायद तुम्हें पक्का कीचड़ समझ लिया है और उन्होंने तय कर लिया भैया पत्थर ना फेंका जाए तो साहब इस तरह से हम वो आर्गूमेंट तो जीत गए परंतु उसके बाद से हमें लगता नहीं कि हम ज़्यादा आर्गूमेंट जीत पाए हैं तो हम अपनी उस एक विक्ट्री को बराबर याद करते हैं जैसे कि मतलब अब हम क्या बताएं? कौन सी सेना की बात कहें मगर बहुत सी सेनाएँ हैं जो पूरा युद्ध हार जाती हैं परंतु अपनी एकाद जीत को पूरे इतिहास की कहानी में लिख के याद करती रहती भैया हम फलाना इतिहास में वो जीते थे अब आपको हम इसी पर एक और बात बताते हैं साहब हम छपरा में पोस्ट हुए तो अब नंबर आया हमारे भाई साहब की शादी का तो भाई साहब की शादी की बात जब हो रही थी तो वो गोपालगंज में थे हम छपरा में थे तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है देखुआ देखुआ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखने आते हैं लोग तो देखने कहा आते हैं जहां पर कि उस लड़के का काम काज हो यानी कि उसको उसकी वर्क सिचुएशन में ऑब्जर्व किया जाता है तो अब साहब एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर थे हमने जहां घर लिया था ना उसके बगल में एक कॉलोनी थी शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट की कॉलोनी थी वो और उस कॉलोनी में एक टेंडिंग या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब रहते थे मतलब जो उस छपरा के उच्चा सबसे उच्चाधिकाधिकारी थे और वो वर्मा या सिन्हा या श्रीवास्तव या कुछ इस तरह के थे तो साहब हमारे दफ्तर में एक वकील साहब थे वकील साहब मतलब वकील साहब उनका नाम था उनका नाम श्रीवास्तव जी था वो थे श्रीवास्तव जी मगर उनको प्यार से वकील साहब के नाम से जाना जाता था छपरा शाखा में वो छपरा शाखा में काल की शख्व साल से थे बीस पच्चीस साल से थे वकील साहब के बारे में कहा यह जाता था कि वकील साहब छपरा के एक एक आदमी को जानते हैं और आपको किसी से कोई भी काम हो वकील साहब वो काम करवा भी सकते हैं क्योंकि कनेक्शन थे उनके एक दिन वकील साहब हमारी हमसे मतलब ब्रांच में हमारे पास आए और हमसे बोले तो रवे बाबू आपसे काम है बोला बोलिए बोले आपके घर आना है हमने कहा भाई घर आना है आइए आप गह, आपको घर बोले नहीं नहीं मेहमान लोग आपके घर आना चाहते हैं हमने कहा भाई अब कौन मेहमान हैं जो घर आना चाहते हैं घर पे तो मतलब आप जानते हैं कि क्या है घर हमारा बोले नहीं वो देखुआ है बोले देखुआ मतलब तो हम उस वक्त देखुआ का मतलब नहीं जानते थे तो हम पूछे भाई देखुआ मतलब क्या है तो बोले देख मतलब वो आपके भाई से शादी की बात करना चाहते हैं और वो इस बारे में बात करने के लिए आपके घर आना चाहते हैं तो हमने कहा यार घर आने से बेहतर है उनसे कहो दफ्तरे में आके मिल लें और हमने कहा भाई को देखना चाहते हैं तो भाई गोपालगंज ब्रांच में है उसको जाके देख ले तो और उनको जो बात करनी है तो बात चाहे तो हमारे पिताजी से करें और चाहे तो हमसे बात करना चाहते हैं तो हमसे कर लें मगर हमसे बात करने से कुछ होगा होगा नहीं बोले साहब वो देख चुके हैं और देख है मतलब आपके भाई को देख आए हैं और देख करके तब आपसे बात करने आए हैं बोले आपसे बात कर लेंगे तब आपके पिताजी से बात करेंगे हम बोले ठीक है भाई चलो ले आओ तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं लाएंगे घर पे लाएँगे बोला भाई ठीक है आप घर पे ले आइए तो बोले कब आएँ बोला यार आप जब भी आ जाइए हम तो ब्रांच से घरें जाते हैं हम और कहाँ जाते हैं तो हम साहब घर चले उस दिन शाम को पहुँचे घर हम लोग घर में बैठे हुए थे तो हम और चतुर्वेदी जी हमारे दोस्त थे हम दोनों जने वहीं रहते थे तो हम लोग घर में थे थोड़ी देर में पता चला कि वकील साहब नीचे से आवाज़ लगाए हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था तो वकील साहब नीचे से आवाज़ लगाए कि हम देखें तो हम देखें वकील साहब और पांच सात लोग थे हम बोला यार ये वकील साहब पूरी बराते लेकर आ गए तो वो आ गए भैया अब साहब वकील साहब एक और पाँच आदमी उसमें से एक तो वो इंजीनियर साहब थे और चार उनके चमचे थे वो आए उसके बाद हम और चतुर्वेदी जी तो थे ही तो अब साहब आए तो अब देखिए हमारे घर में उस वक़्त एक चौकी थी एक कमरे में और दूसरे कमरे में एक चौकी थी तो हम लोग ने कहा कि रुकिए साहब हम वो चौकी ले आते हैं तब बैठेंगे बोले नहीं नहीं बैठ जाएंगे हम सोचे यार कहा बैठ जाएंगे तो वकील साहब बोले भाई नीचे ही बिछा देते हैं नीचे ही बैठ जाएंगे तो हम लोग बोले ठीक है अब बिछा कौन चीज देते हैं क्योंकि हमारे और चतुर्वेदी जी के पास, दोनों के पास पास दोनों एक-एक दरी थी और एक एक चादर थी तो अब खैर हम अपनी दरी और चादरें बिछा दिया बैठ गए जब बैठ गए तो उन्होंने बात शुरू किया बात शुरू किया हम बोले साहब आप को हम ये बता दें कि हमारे पिताजी ये काम करते हैं मतलब एक एक्साइज विभाग में काम करते हैं और हम दो भाई हैं ऐसा ऐसा करके कुछ हमने अपनी कहानी बतानी शुरू की उन्होंने कहा साहब वकील साहब ने हमको सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं साहब चाय के एक प्याले पर यह बात हो जाए अब भैया हमारे तो क्या बोलते हैं उसको तोते उड़ गए क्यों तोते उड़ गए क्योंकि क्यों चाय के एक प्याले मतलब एक प्याला तो था हमारे पास दो प्याले थे एक्चुअली हमारे पास मगर दो ही प्याले थे और आदमी हम लोग हो गए थे आप समझिए कि चार चमचे एक इंजीनियर साहब पांच वकील साहब छह और हम और चतुर्वेदी जी आठ लोग तो हम लोग ने कहा कि भाई अब ये तो हम लोग का रहिए रहिए? ठीक है चाय चाय बनाने के लिए भैया चाय बने कौन चीज में ये भी तो बात है बन मान लीजिए जाए भी बन जाएगी कुकर उकर है उसमें बन जाएगी मगर दूध नहीं है चीनी नहीं है क्या होगा खैर चलिए तो यह हुआ कि भाई सामने चाय की दुकान है वहां से मंगा लेती ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है मैंने चतुर्वेदी जी की तरफ देखा चतुर्वेदी जी समझ गए बिल्कुल इशारा समझ गए बोले कि अभी आप चिंता मत करिए सर चाय आ रही है और चतुर्वेदी जी गए और साहब उन्होंने चाय बनवाई होगी और लेकर के फटाफट आए मगर बदकिस्मती ये देखिए कि उस दिन उस चाय वाले के यहाँ कुल्हड़ खत्म हो गए थे कुल्हड़ मतलब पुरवा ख़त्म हो गए थे और उसके पास ग्लास थे नहीं तो वो बेचारा अपनी दुकान बंद करके बैठा हुआ था कि साहब पुरवा आएगा तब दुकान चलेगी मगर अब चूंकि चतुर्वेदी जी गए थे तो उन्होंने उससे चाय बनवा लिया और चाय लेकर तो आ गए मगर अब चाय पिलाने के लिए बर्तन नहीं थे मगर देखिए हम लोग जुगाड़ में आगे थे जुगाड़ क्या था हम लोग ने दो प्याले इस्तेमाल किए हम लोग ने दो ग्लास इस्तेमाल किए हम लोग के पास थे दो ग्लास दो प्याले और उसके बाद दो कटोरियां थी तो दो कटोरियां इस्तेमाल की अभी छ हो गए चतुर्वेदी जी बोले साहब मैं तो चाय पीऊंगा तो अब सिर्फ एक आदमी की कमी थी तो वकील साहब ने कहा साहब मैं भी चाय कहां पीता हूं मैं तो कॉफी पीता हूं तो साहब समस्या का समाधान हो गया इंजीनियर साहब बहुत अक्लमंद आदमी थे वो सब समझ रहे थे उन्होंने सारी बातें समझ ली कि इन साहब के यहां पर चाय का इंतजाम नहीं है और ये जो चाय बना रहे हैं ये मंगवाई है और इनके पास कब क्लास कुछ नहीं तो साहब हमने जो था इस बीच में बातें करते करते हमने कहना शुरू किया हमने कहा देखिए साहब ऐसा है कि आपको यदि ये यकीन हो कि हम लोग आपकी बेटी का लालन पालन कर लेंगे यानी कि हम अपना परिवार चलाने में सक्षम हैं तब तो आप शादी की बात करिए वरना मत करिएगा और इसी के नाते हम आपसे ये भी बता रहे हैं कि हम दहेज न लेते हैं और ना आपको देने देंगे हमने कहा ये पहली शर्त है हमारी फर्स्ट एंड लास्ट इसके अलावा हमारी कोई और शर्त नहीं इंजीनियर साहब ने सारी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और बोले मैं आपकी सारी बात समझता हूं श्रीवास्तव साहब मैं आपकी बात की बहुत ही इज्जत करता हूं मगर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई कटोरी उठाई मैं ये समझता हूं कि परिवार की शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरतें तो होती हैं कहकर उन्होंने मेरी तरफ नजर उठा कर देखा और अगली नजर अपनी कटोरी पर जो उनके हाथ में थी उसकी ओर देखा तीसरी नजर जो थी वो बाकी लोगों पर डाली जो कोई ग्लास कोई कप और कोई कटोरी पकड़े हुए था और दो लोग जो बिना चाय के सामने देख रहे थे साहब मेरे पास वो एक क्षण ऐसा था जबकि न तो कहने को कुछ था और समझ तो बहुत कुछ गया था मैं मैंने कुछ कहा होगा इसके बाद मुझे याद नहीं परंतु कालांतर में वहाँ पर शादी नहीं हुई क्योंकि इंजीनियर साहब दोबारा हमारे पास नहीं आए ना उन्होंने मेरे पिताजी से संपर्क किया जहाँ तक मुझे जानकारी है हो सकता है किया भी हो मगर है तो साहब ये कहानी है एक दहेज लेने न लेने देने न देने की और एक हट धर्मिता की मुझे पता नहीं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कैसे होती हैं कैसे कही जाती हैं कैसे की जाती हैं परंतु मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कभी कभी मुझे अपनी इस हट पर गर्व होता है और कभी कभी अपनी इस हट पर आश्चर्य भी होता है तो आज की बात सुनने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर आपसे कुछ और कहानियाँ लेकर के अगली बार फिर मिलूँगा अगले हफ्ते तब तक के लिए नमस्कार डर बिखड़े हैं कल्याण कर दो काम कोई एक तो महान कर दो हर चदहेज भी बच जाएगा लगे हाथों कन्या का दान कर दो कन्या दान कर दो